सदगुरु ओषों के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक तीन नए वाम पक्ष का प्रयोग दूसरा प्रश्न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 जिनसे आशा थी कि हत्याएं करेंगे वो प्रेम के गीत गा रहे जिनसे आशा थी अपेक्षा थी कि गुरे हो जाएंगे उन्होंने गहरेक वस्त्र पहन लिए वे नाच रहे हैं गीत गुनगुना रहे वे आकाश तारों के रहस्य में लीन हो रहे हैं इसलिए मेरे प्रति नाराजगी भी है